आकाश और सद्ब्रह्म का पार्थ कैसे हो उसमें क्या इसमें आश्चर्य क्या है भेदो यद्यपि बुद्धते तथा निश्चित तो नवती पूर्व पक्षी कहता है आकाश और सद वक्त ब्रह्म दोनों का भेद समझ में आता है यद्यपि बुद्धते जाना जाते भेद समझ में आता है तथा निश्चित तो भवति आकाश और सद का भेद निश्चय नहीं होता है ऐसा शंका करता है पूर्व पश्चिम बुद्धों भेदो नो चित्ते निरूि या चे तदा अने संशयाद वा रूढ़ सद वद बुद्धो भेद न चित्ते बुद्धोपि याति निढ़ि बुद्धोपिपेद चित्ते निरूिम नो या चेत भेदबुद्धों ज्ञात होने पर भी सत आकाश सद वस्तु का भेद बुद्धोपी ज्ञातोपी ज्ञात तो हो गया समझ में आ गया चित्ते निरूढ़ नो या चित्त में निरूढ़ नहीं, नहीं होता है स्थिर नहीं होता है निश्चय नहीं होता है चेत ऐसा होता है तो सिद्धांति कहता तथा निश्चय न होने का कारण क्या है तदा अनेकाग्रिया संशयाद बा अभाव यदि समझ में आ गया और जितना में स्थिर नहीं होता निश्चय नहीं होता है इसका क्या कारण समझने की जानने में आ गया और निश्चय नहीं होता है उसका क्या कारण अनेकाग्रियात एकाग्रता के अभाव से अथवा संशयाद संशय है इसलिए निश्चय नहीं अथवा एकाग्रता नहीं अनेका एकाग्र से भाव एकाग्रियम न एकाग्रम अनेकाग्रम तस्मात एकाग्रता के अभाव से अतः संशय से अस्य रूढ़िया भाव असम तरभ अस् आकाश और के भेद के भाव निश्चय भाव ते तब वताओ तुम्हारे में निश्चय नहीं होता है आकाश और सद के भेद का निश्चय नहीं होता है तो रूढ़िया भाव कस्मात कारणात किस कारण से अनेकाग्राद या संशयाद बाग्रता के अभाव से अतः संशय से दो विकल्प करके पूछते हैं किस कारण से नहीं होता है क्योंकि उसका परिहार बताएंगे ठीक है तरह निश्चय भावे भाव कारण आगे परिहार कहेंगे निश्चय के अभाव में कारण पूछता है सिद्धांति अनेक ग्रिया संशया दवा असया दूढ़ वो बताओ क्यों निश्चय नहीं होता है निश्चय भाव का कारण क्या क्या कलता का अभाव अथा संशय Oh. आद्य परिहार माह प्रथम पक्ष में यदि अनेकाग्री एकाग्रता के अभाव ये कारणे है निश्चय अभाव का तो परिहार कहते हैं सिद्धांति आगे द्वितीय का भी कहेंगे अप्रमत्तो अप्रमत्तो भव भव अमत्व्यावेचनमु प्रमाणयुक्ति तूतमो भेत आद्य ध्यानाद अप्रमत् भव यदि अनिकाग्रता के कारण एकाग्रता के अभाव के कारण निश्चय नहीं होता है तो आद्य पक्ष में ध्यानाद अप्रमत् भव ध्यान से अप्रमत्त प्रमाद रहित तो हो अर्थात प्रमाद रहित होकर ध्यान करो तो, तो एकाग्रता के अभाव से यदि निश्चय नहीं होता है एकाग्र करने से निश्चय हो जाएगा ध्यानाद अप्रमत् भव प्रमाद करण से एकाग्रता नहीं होता है एकाग्रता नहीं होती अप्रमत हो अन्य अन्य स्मय तो अन्य पक्ष में द्वितीय पक्ष में द्वितीय पक्ष में संशय संशय होता है तो विवेचन हम करूँ प्रमाण युक्ति भी हम प्रमाण युक्ति के द्वारा विवेचन विवेक करो यदि संशय होता है तो प्रमाण युक्ति से बार बार विवेचन करो तथो रूढ़तम हो भवे में रूढ़तम स्थिर हो जाएगा निश्चय हो जाएगा आद्य कार्य प्रथम विकल्प है आद्य ध्यानाद अप्रमत्त भव प्रथम विकल्प है अनेकाग्रिया एकाग्रता के अभाव से यदि निश्चय नहीं होता है निश्चय अभाव का कारण यदि एकाग्रता का अभाव है तो ध्यान करो प्रमादरित होकर तो अप्रमत्त भव ध्यान के लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाया यह सूत्र दे दिया तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम पहले धारणा है देश चित्तस्य चित्त धारणा आगे प्रत्येकतानता ध्यानम धारणा है देश चित्तस्य किस देश के साथ चीर करना चित्त को ये धारणा है देह अंदर हो अथवा बाहर हो प्रतिमा आदि में किस स्थल पर देश बंध संबंध किसी देश में चित्त का संबंध करना ये धारणा है धारणा होने के बाद ध्यान होता है तत्र तत्यकता ध्यान में। तस्मिन विषय में प्रत्यय एकतानता प्रत्यय ज्ञान चिंतन एकता एक, एक, एक प्रवाह लगातार चले ध्यान करते समय बीच में अन्य चिंतन हो गया एक प्रवाह नहीं चलता है धारणा करने के बाद एक तान तन विस्तार विस्तार चलता लगातार व्यवधान बीच नहीं होता है उसका नाम ध्यान है तत्र त्र तस्क प्रत्यि ज्ञान ध्यान उसे एक लगातार चले वही ध्यान ये करो इति उतल ध्यानाद जिसका लक्षण कहा गया है योग सूत्र में उक्त लक्षण ये ध्यान से तस्मा ध्याना ऐसे लक्षण जिसका कहा गया है उसे ध्यान से अपरमो भव अपरमत्व भव का क्या अर्थ है सावधान मना भव इत्यावत सावधानम मनु यस्य मनु को सावधान करो एकाग्र करो स्थिर करो तभी एकाग्रता होने से निश्चय हो जाएगा क्योंकि एकाग्रता के अभाव से निश्चय नहीं होता है तो एकाग्र होकर के ध्यान करो निश्चय हो जाएगा ये प्रथम पक्ष हुआ द्वितीय परिहार महा द्वितीय है संशयाग संशय का अन्य स्म का तो अन्य पक्ष में प्रथम पक्ष हो गया और अन्य पक्ष द्वितीय ही रहा दो ही पक्ष था अन्यस्मिन अन्यस्मिन क्या कहा था संशय पक्ष में क्या करना प्रमाण युक्ति भी हम प्रमाण युक्ति से विवेचन कर विचार कर प्रमाण से युक्ति है सद अनुगत है भाव आदि में आकाश अनुगत नहीं है वो अलग है असद से आकाश उत्पत्ति हुई तत्म आकाश सम्भत आकाश अवकाशात्मक सद वस्तु अवकाशात्मक नहीं ऐसे बार बार विवेचन करो तो दोनों का भेद निश्चय हो जाएगा तत किम इतः तत रूढ़तम भवे सिर हो जाएगा निश्चय हो जाएगा दोनों का भेद आकाश भिन्न है सद भिन्न है आकाश अध्यस्त है सदवस्तु अधिष्ठान है सद से पुत्र करेंगे आकाश का कोई स्वरूप नहीं वो आकाश इसलिए अधिष्ठान में अध्यस्त है अवकाशात्मक इस प्रकार अवधिस्तानी की सत्ता आकाश में दिखती है ऐसे बार बार विचार करने से दोनों का भेद निश्चित तो हो जाएगा। जायेगा तो किम इत्य फिर इन्हें क्या करना है उसके बाद ध्याना तो रूे भेदे वियतस न न कदाचिव्यं सद्वस्तु छिद्रव ध्यानाध मान युक्ति तो भी पहले तो प्रमाण युक्ति भी हम विवेचन गुरु कहा था प्रमाण युक्ति उसके बाद ध्यान कहा था अप्रमत भवत ध्यानाथ तीन हो गए ध्यान प्रमाण युक्ति प्रमाण युक्ति से विवेचन करा और ध्यान करना तीनों से रूढ़े भेद वियत सतो वियत सतोह भेद रूढ़े आकाश और सद वस्तु का भेद जो स्थिर हो जाएगा मन में बुद्धि में निश्चित तो हो जाएगा तो कदाचित व्य सत्य न आकाश सत्य का भी नहीं होगा सदव छिद्रवत नद्य वस्तु छिद्रवत सदवस्तु ब्रह्म में छिद्र नहीं है छिद्र वाला तो आकाश है सदवस्तु शुद्ध है छिद्र वाला आकाश वाला नहीं है और आकाश सत्य नहीं दोनों का भेद निश्चय होने पर कभी भी आकाश सत्य ऐसा नहीं लगेगा और सदवस्तु ब्रह्म छिद्र वाला नहीं आकाश के बिना ही सद नहीं की सद वस्तु आकाश वाला छिद्र वाला नहीं है ये निश्चय हो जाएगा अभी प्रमाण युक्ति ध्यान हम विवेचन गुरु कहा था प्रमाण युक्ति अभी बताते हैं। लख्षनं। लख्षनं है ध्यानम पूर्वोक्त लक्षणम पूर्वोक्तम लक्षणम ये सद्यानम पूर्वक्त लक्षणम जिसका लक्षण पहले कहा गया है सत्र प्रत्येक त्र प्रत्येकता लक्षण है महान प्रमाण क्या है कुरु प्रमाण युक्ति विवेचन पहले कहा था प्रमाण क्या है भिन्ने व्यत सति शब्द भेदात बुद्धिश्च भेदत ये पहले कहा है आकाश और सद दोनों भिन्न है शब्द भेदात बुद्धेश्चे अपरिया शब्द भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग होता है सब को व्यत नहीं कहा जाता है व्यत को सद नहीं कहा जाता है एक को व्य सत्य और बुद्धि आकाश की बुद्धि सदवस्तु की बुद्धि भिन्न है इसलिए दोनों भिन्न भिन्न है ये प्रमाण है युक्तिस्तु सद वस्तु धर्मी और आकाशे धर्म सद वस्तु अधिक क्या है सदवस्तु वायु तेज आदि सबके साथ संबंध है आकाश सबके साथ संबंध नहीं आकाश की अनुभूति नहीं है सद की अनुभूति है एक युक्ति के द्वारा सद वस्तु और आकाश यदि एक होते जहां जहाँ सद वस्तु अनुभूत है तेज अस्थि वायुस्थी पृथ्वी जैसे भान होता है इस प्रकार आकाश का भान सबके साथ होना चाहिए ऐसा नहीं होता है आकाश की अनुभूत नहीं है सद वस्तु की अनुवृति है इससे दोनों का भेद होगा ये युक्ति है एत ही, ही ध्यान ध्यान आदि से प्रमाण और युक्ति ये तीनों से वियत सतुर भेद चित्ते निरूढ़ याते सतीयत आकाश सद ब्रह्म दोनों का भेद चित्त में निरूढ़ हो जाने पर स्थिर हो जाने पर निश्चित हो जाने पर बियत कदाचित न सत्यम कभी जिसको निश्चय हो गया आकाश उसके लिए कभी सत्य नहीं लगेगा किंतु सर्वदा मिथ्येव अवभासते जब आकाश आकाशन होगा तो मिथ्या जब विचार नहीं करते है प्रपंच सत्य लगता है जो विचार बार बार करेंगे तो निश्चय हो जाएगा ये प्रपंच सदवस्तु से भिन्न है कल्पित तो है तो जब जब प्रपंच देखेगा, मिथ्यात्व तो नहीं देखेगा। राज्य में सर्प सत्य लगता है भ्रांति से भाग जाते हैं जब बाद में रज्जु ज्ञान हो गया या प्लास्टिक में से बना गया है निश्चित तो हो गया सर्प जैसे प्लास्टिक के सर्प बनाते बच्चे खिलते हैं सर्प जैसे दिखेगा दिखने पर जब जब, जब प्लास्टिक का सर्प दिखेगा तब तक निश्चय होगा कि झुटा है सर्प नहीं मिथ्या है ऐसा मिथ्या होकर के भान होता है कभी सत्य नहीं लगेगा विवेचन नहीं किया गया भ्रांति से बड़े लोग भी डरते हैं जब विवेचन निचय हो गया आगे सर्प से बच्चे खेलते हैं, दूसरे को डराते हैं, वो तो सरप नहीं है इस प्रकार ज्ञान हो जाता है तो आकाशादी प्रपंच दिखने पर भी मिथ्या रूप से ही दिखता है कभी सत्य वस्तु भा, भान आकाशादी प्रपंच सत्य ऐसे भान नहीं होता है कदाचित न सत्यन कि किन्दु सर्वदा मिथ्य अवभाषे और सद का जो भान होगा सदवस्तु अभी छिद्रवत छिद का तो अवकाशवत अवकाश वाला नवकाश वाले नहीं हो भवती थी सद वस्तु अवकाश वाला कभी नहीं होगा सद में अवकाश नहीं और आकाश सत्य नहीं ऐसा निश्चय हो जाने पर आकाश सद वस्तु असत्य है और छिद्र वाला नहीं है आकाश छिद्र वाला अवकाश वाला है सत्य नहीं है ऐसा हमेशा ही निश्चय रहेगा कभी आकाश सत्य नहीं भान होगा और सद वस्तु अवकाश वाला ऐसा भान कभी नहीं होगा सत्य विवेचने फलम आकाश और सत्त ब्रह्म है सत से त्व करते है तल प्रत्यय करते तो सत्य और सत्ता ऐसे शब्द बनता है न्याय के मत के अनुसार सत्त का धर्म सत्ता द्रव्य गुण कर्म तिन्ह है वेदांति के अनुसार सत का धर्म सद वस्तु ब्रह्म है उसका धर्म इस अर्थ तो में तब से भाव सत भाव सत्ता सत्व वहाँ जो भाव है जिस प्रकार न्याय के लोग आकाश में आकाशत्व आकाश में रहेगा आकाशत्व वो आकाशत्व क्या है आकाश से अतिरिक्त नहीं है आकाश में जो आकाशत्व वो जाती नहीं है आकाश से भिन्न नहीं है इस प्रकार सद वस्तु में जो सत्ता अथवा सत्व कहते हैं वो सद वस्तु से अलग नहीं है सद वस्तु ब्रह्म के उसी में कोई धर्म नहीं रहेगा इसे तत्व भाव सूत्र के द्वारा स्व तो प्रत्यय अर्थात तल प्रत्यय करके सत्व सत्ता शब्द प्रयोग करते वेदांति उसका अर्थ सद ब्रह्म ही सत सल कुछ नहीं इसलिए बियत सत्व विवेचन फल मियत आकाश और सद ब्रह्म दोनों का विवेचन करने पर जो फल होता है उसको कहते हैं ज्ञाति सदा व्योम विभात्यस्य विभात्यस्य ोल निलेखपूर्वक सद्वस्व नििद्रवुस सदा निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम व्योम भाती ज्ञास ज्ञानी के लिए व्योम कैसा है निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम निस्तत्व उल्लेख निस्तत्वोल्लेख ओकार को लंबा करना कोई के शीघ्र पढ़ देते निस्तत्वोल्लेख पूर्वकम निस्तत्व उल्लेख निष्ठत्व को विषय करके ही व्योम भान होगा ज्ञानी के लिए जब आकाश भान होगा आकाश निस्तत्व ही नास्तिक निर्गतम निष्कांतम तत्व यश नास्तिक जिसका कोई वास्तव स्वरूप नहीं और निश्चत्व तो निस्तत्व उल्लेखपूर्वक निश्चत्व को विषय करके ही आकाश का भान होगा ज्ञानी को ज्ञानी को जब आकाश आकाशवान होगा ये मिथ्या निश्चय होकर के भान होगा जैसे राज्य में सर्प बा होने के बाद जब सर्प दिखता है ये मिथ्या है झूठा है ऐसा करके बान होगा। सदा, सदा भान होगा इसी प्रकार ज्ञान से भारती सदा सदा सदो व्योम निस्तत्व उल्लेखपूर्वक व्योम भान होगा ज्ञानी को हमेशा ही जिसको विवेचन हो गया सद और आकाश हमेशा ही जब आकाशभान होगा यह निश्चित वास्तव नहीं है। स्वरूप तो इसमें सत्य नहीं है और ब्रह्म की सदवस्तु की सत्ता उसमें दिखती है सद से भिन्न आकाश का कोई स्वरूप नहीं उसको उल्लेख करके विषय करके ही आकाश का भान होगा सदा और सदवस्तु विज्ञानी को कैसे भान होगा सद वस्तु अस्य विभा निश्चित रहित अवकाश रहित अवकाश रहित में रहेगा धर्म निश्चित निश्चितत्व पूर्वक अवकाश रहित पूर्वक ही सद का भान होगा सदवस्तु ब्रह्म का भान होगा ज्ञानी के लिए अवकाश रहित निश्चित पूर्वक अवकाश के बिना ही सदवस्तु का भान होगा जो विचार नहीं करते है ब्रह्म है उसमें आकाश भी रहेगा ऐसे संशय लगता आकाश भी कहाँ चले जाएगा आकाश रहेगा वो आकाश के बिना सदवस्तु ब्रह्म ज्ञान रुपये सद्वस्तु ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंत तो ब्रह्म सत्य ज्ञान रूप है उसे में कोई आकाश आदि अवकाश नहीं ज्ञानी को सद का जो भान होता है आकाश अवकाश वाला है अवकाश नहीं केवल सद्वस्तु भान होता है ऐसा विवेचन का फल है थ्यात्म सतो वस्तु सदा किम् चिंत जिसको विवेचन हो गया ज्ञान हो गया सद्वस्त भिन्न है आकाश भिन्न है hey. हमेशा ही चिंतन करता है जब आकाश भान होता है षि समसे बियत मिथ्यात्म बियन मिथ्यात्म आकाश में मिथ्यात्व सत् वस्तुत्व सदवस्तु में वस्तुत्व वास्तव पार्थिक आकाश मिथ्याय सद्वस्तु वास्तव है ऐसे सदा चिंतित निरंतर चिंतन करता है ज्ञानी उसको क्या लाभ होगा, किम होती इसे शंका कंश उसका उत्तर देते वासनायां प्रवृद्धायां वियत प्रवृद्धायादी सन्मात्रा सन्मात्रा च सन्मात्र च दृष्टवा विस्मते बुद्धः वासनायां प्रवृद्धायां निरंतर चिंतन करते समय वासना दृढ़ हो जाती है आकाश मिथ्या है सद वस्तु सत्य निश्चित रहे ऐसे दृढ़ हो जाने पर परियत सत्यम बियत सत्यम बियत सत्य सत्यवादीन सप्योजा तो निष्चल्य हो गया वियत सत्यत्म षि समात कर दिया बियत सत्यम बदती तत्शील जो आकाश को सत्य कहता है वो हो गया वियत सत्य तो दिन बुद्धा से नहीं करेगा तो बन जाएगा बुद्धि होने के बाद व्यत सत्य व्यत तो सत्य तो दिन आकाश को सत्य कहने वाले को देख करके दृष्टवा बुद्ध विस्मयते थे आश्चर्य को प्राप्त करता है ज्ञानी जब दृढ़ वासना निश्चित तो दृढ़ हो गया आकाश मिथ्या है और कोई कहता आकाश को सत्य कहता है अत तो उसको देख के आश्चर्य को प्राप्त करता है ये आकाश को सत्य मानते हैं। एक विय सत्यवादी तो दृष्टि और दूसरा सन्मात्राबोधयुक्त दृष्ट सन्मात्र के अबोधयुक्तम सन्मात्र अबोध ब्रह्म है उसके अवोध अज्ञान अज्ञान युक्त अज्ञान को देख के सद ब्रह्म है ज्ञान जब हो जाता है उसको अत्यंत अपरोक्ष सद वस्तु अमअ सद वस्तु तो अपने स्वरूप है उसको ज्ञान होने पर लगता है बहुत सरल है अपना स्वरूप कोई प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं स्वयं प्रकाशमान माने उसका भी ज्ञान नहीं जिसको अज्ञानी को देख करके वो भी आश्चर्य को प्राप्त करता है ज्ञानी दो को वृहत सत्य दिनम सन्मात्र बोधयुक्तम चुष्टवा बुध विस्मय बुद्ध ज्ञानी विस्मय आश्चर्य को प्राप्त करता है आकाश को सत्य होने वाले को देख करके असन्मात्र ब्रह्म के अबोध युक्तम ज्ञान नहीं हुआ ज्ञानी है स्वरूप ब्रह्म अपना स्वरूप होते हुए भी उसके ज्ञान नहीं अज्ञानी को देकर के ज्ञानी विस्मय को प्राप्त करता है ठीक है मैं बुद्धोकार बुध बीय सतो तत्व आकाश दोनों के तत्वों को जानने वाले ज्ञानी गगन से सत्यत्व ब्रुवाणम कोई कहता गगन सत्य नायक लोग कहेंगे गगन असत्य नित्य है वैज्ञानिकों लोग भी बड़े विज्ञान बहुत करके आकाश आकाशी की उत्पत्ति आकाशिक का प्रलय वैज्ञानिक बुद्धि में अभी तक नहीं आएगी ओकाशी सत्य आकाश कहाँ चले जाएगा गगन से सत्यतम ब्रुवाणम करने वाले को निरवकाश सद अवबोध रहितम सदस्तु निरवकाश है सदवस्तु ब्रह्म में अवकाश आकाश में जैसे अवकाश है सदवस्तु ब्रह्म में छिद्र है अवकाश रहित है निरवकाश उसका अवबोध रहितम अवबोध ज्ञान ज्ञान रहित तो अज्ञानी ये निरवकाश सदु भ्रमे ब्रह्म अवकाश नहीं सदवस्तु ज्ञान रूपे उसके ज्ञान जिसको नहीं अवबोध रहितम तो, अवबोध ज्ञान अवबोध रहितम तो, अज्ञानी को देखकर के भी विस्मय प्राप्त होती विस्मय को प्राप्त करता है ज्ञानी आकाश और सदवस्तु दोनों का भेद निश्चय हो जाने पर तत्तव्य इसको दे करके जो भगवान को सत्य कहता है उसको देख आश्चर्य प्राप्त करता है और स्वप्न में आकाश दिखता है बहुत लोग कहते हैं, आकाश कहाँ चल जाएगा आकाश से कहा सब वस्तु का, का अभाव हो जाए पढ़े काल में फिर आकाश कहाँ जाएगा ऐसे स्वप्न दृष्टांत तो देखो स्वप्न पता है तो स्वप्न में सब कुछ दिखते हैं, आकाश पर्वत जल जंगल सूर्य चंद्र सब दिखेंगे जग जाने पर सब का अभाव हो जाता है आकाश का भी अभाव हो जाता है नहीं की आकाश रह जाता है ये जो जागृत काल में आकाश दिखता है या नहीं सपन दिष्टा आकाश दृष्ट आकाश समाप्त समाप्त हो गया नष्ट हो गया ये आकाश से भिन्न है जिस प्रकार सप्न दृष्ट आकाश है मिथ्या होने के कारण समाप्त हो जाता है ठीक इस प्रकार ये आकाश भी प्रलय काल में समाप्त हो जाएगा क्योंकि वास्तव में नहीं है इसमें सत्य तो बुद्धि होने पर होती कहा आकाश चल जाएगा आकाश को सत्य मानते है वो सत्य नहीं है आकृति है आकाशी की होती है और सद वस्तु से भिन्न आकाश की सत्ता नहीं है इसलिए ज्ञानी ऐसे अज्ञानी को देकर के आश्चर्य को प्राप्त करता है दिश्वा दिश्वा अभी विचार चल रहा था भिन्न बीहत सती वहाँ सबसे सब श्लोक सब से लेकर के आकाश और सब्जवस्तु का विवेचन ऐसा विवेचन होने पर जिस प्रकार दृढ़ हो गया आकाश अलग है सब वस्तु अलग है तो ज्ञानी को हमेशा सब वस्तु का भान होता है अवकाश रही सत्य है आकाश का भान होता है मिथ्या है हमेशा कभी सत्य भान नहीं होता है और ऐसे निश्चय होने पर और ज्ञानी को देख करके आकाश सत्य का वाले को देख करके ज्ञानी आश्चर्य को प्राप्त करता है ऐसा कहा जिस प्रकार आकाश सद का विवेचन हुआ ठीक इस प्रकार सद के साथ वायु का तेज का जल का पृथ्वी का भी विवेचन करना है पंचभूत विवेक ही पांच भूतों का विवेचन करना सब से अलग अर्था सद वस्तु को पांच से भिन्न समझना आकाश सद भिन्न जिस प्रकार समझा गया इसी प्रकार आगे भी समझना उक्त न्याय अन्यत्रापी अति दिशा थी न्याय को अन्यत्री अति देश उसी प्रकार वहाँ भी समझ लेना शमिथ्या सत्सक न्याय न्यन भव्यादे सद्वस्त प्रविच्यता एवम् इस प्रकार आकाश मिथ्या वासिते से मिथ्या आकाश मिथ्या आकाश मिथ्या है ऐसे दृढ़ वासना हो जाने पर सत सत्य सद्वस्तु सत्य सत सत्य सद्वस्तु में सत्य सत सत्ये वासिते सति सदवस्तु सत्य है ऐसे वासना दृढ़ होने पर आकाश सद वस्तु दृढ़ हो गया आकाश मिथ्या है सद सत्य है ऐसा दृढ़ वासना हो जाने पर अनेन न्याय न इसी न्याय से वायु आदि है सद का तभी विचाम वायु आदि से सद का विवेक करो वायु से जल से तेज से जल से पृथ्वी से सद का विवेक करे वायु आदि सद्वस्तु ब्रह्म का विवेचन करो इस न्याय से इस आकाश का विवेचन किया गया सद्वस्तु से भिन्न है ठीक इस प्रकार वायुवादि का भी विवेचन करे सद्वस्तु वस्तु भिन्न है वायुवादि भिन्न है ऐसा विवेचन करने पर वायु आदि भी मिथ्याई हो जाएगा सद्वस्तु सत्य है सु प्रतिच्यता पोर्णमीज